ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्यक्रम आदि के मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करके भिक्षा चार्य करें यह यथा ब्राह्मण बालक कहे भवती भिशा मैदे मात है बालक को कहना चाहिए क्षेत्र भिक्षा भवती में देहि ऐसा कहे और विश्व भंचारी भिक्षा में देहि भवती ऐसा बोले गुरु किया गलकर पूर्ण भाव से अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करें, भंचारी किसी एक व्यक्ति के घर का अन्न ना खाए परंतु श्राद्धमित हुआ आपत्तिकाल में वह एक व्यक्ति का अन्न भी सकता है a te Bhujan Karna Arugiaye, Swardu Orpunekana, Skarni Walahe, Jehannou Khurudhu, Kareh Bhujie, Ishliya i Bhujan Kasurata, Tianjikari, Madhu maas. प्राणियों की हिंसा होते हुए सूर्य की ओर देखना अंजर लगाना स्त्री की ओर देखना बासी और उच्छिष्ट अन्न खाना और दूसरों की निंदा करना ब्रह्मचारी है यह सब सर्वथा त्याग दे ब्रह्मचारी क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन का अंतिम समय कर्म 16 वर्ष 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है जिनकी आयु इससे ऊपर होते हैं व्रत के तोन नामक यज्ञ से उनका पति पतन होता है जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट हैं ऐसे लोगों के साथ विवाह भी संबंध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण आदि वरलों के लोग क्रमशः सन रेशम और उनके वस्त्र धारण करें उनके वश धान करने पचात ब्राह्मण की मेघला मंजू की छेत्रीय मेघला मूर नामक त्रंडी तथा वश की मेघला सन के तंतुओं की बनानी चाहिए प्रत्येक मेघला तीन प्रकार की एवं चिकनी होनी चाहिए ब्राह्मणादि को यज्ञ पवित्र क्रमशः कपास सन और उनके होने चाहिए ब्राह्मण का धन बल और पलाश का चित्रे का दंड बरगद और खेर का तथा वेश्या का दंड पीलू और गुलर का होना चाहिए पहले पहले माता मौसी बहन और बुआ आदि से भिक्षु मांगनी चाहिए भिक्षा मांगकर जो राजना करने पर ऐसी उकार ना करें, ऐसी स्त्रियों से भी वह भिक्षा मांग सकता है, जब तक वेद पढ़े और वैदिक व्रतों का पालन कर रहे हैं, तब तक भ्रमचारी ही रहें। अध्ययन पूरा होने के पश्चात स्नातक होकर गृहस्थ हुए जो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के नियमों को ग्रहण करता है वह सब आश्रमों से वर्जित हो जाता है वह ना तो वानप्रस्थ हो सकता है ना तो सन्यासी आश्रम भ्रष्ट होने पर वह पुरुष जो जब तक होम व्रत दान स्वाध्याय और पित्र तर्पण आदिकर्म करता है वह उसका फल नहीं पाता वेद पाठ के आरंभ में और अंत में सदा ओम कार का उच्चारण करें ओम कार से ही वेद पाठ ना तो सफल होता है और ना सिद्धिदायक होता है जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्याओं के समय ओम और विहातियों से गायत्री मंत्र का जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है ऋग्वेद के किए हुए यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना उत्तम बताया गया है उपान्शों जप सूक्ष्म स्वर से उच्चारण क्या हुआ जप उससे na फल देने वाला है na जबकि उपेक्षा भी ma na to, że nie ma na to, माना गया है को अपनी तीन, दो या एक वेद का अध्ययन करके सदा उसके अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेद अभ्यास ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कंप और रहस्य सहित वेद पढ़ाता है, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं, जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग को अथव उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते हैं जो विधि पूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा अन्न से पालन करता है वह गुरु कहा गया है जो जिसके द्वारा वरण किए जाने पर उसके यहां आगन्य ध्यान पूर्वक किए जाने वाले आगन्य आदि कर्म पाक यज्ञ तथा अग्निष्टोम आदि याग संपन्न कराता है वह उस यजमान का रीति वि कहलाता है उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना गौरव आचार्य का है आचार्य से 100 गुना है पिता का है और पिता से भी श्रेष्ठ गुरुला गौरव धारण करने के कारण माता बड़ी है ब्राह्मणों में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो क्षेत्रों में बल से वैश्यों में धन धान्य से और शुरुद्रों में जन्म से जिष्ठता का व्यवहार होता है जैसे काट का हाथी और चमड़े का मर्ग है वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले ह� और जहां गुरु पर झूठे लाचान के लगाए जाते हों, वह अपने कानों को मूंद लेना चाहिए अथवा उठकर अन्य चले जाना चाहिए। गुरु की सती एवं युगती पत्नी के दोनों चरणों का स्पर्श करके कभी प्रणाम ना करें, दूर से ही नमस्कार करें। माता पुत्री अथवा बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि � woje widowano ko bień mohom me ڈال Purvak, jeszy prytr purwak kuwa khodnę wala purush prytrwi se jal praapty کر لیتا ہے usi prkari guru ki purnet sewa karne se pa lieta putr ke jenom lalan palan pita Mata, جo kalish sahen uska Badalasu werso me bhi نہیں چukaja jasakta is liye pita اور guru ka bhi seder इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर पूर्व तत्वस्या का तपस्या का फल प्राप्त होता है इन तीनों की सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है माता की सेवा से भुलुक पिता की सेवा से स्वर्ग लोक और गुरु की सेवा से पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जीत लेता है भगवान विश्वनाथ की कृपा से मनुष्य अखंड ब्रह्मचारी से युक्त होता है विष्णुनाथ जी की उत्तम दया की काशी की प्राप्ति कराने वाले काशी की प्राप्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मनुष्य निर्माण मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतः मोक्ष के उद्देश्य से ही बुद्धिमानों का सदा के लिए प्रयत्न होता है घरष्ट आश्रम में जिस प्रकार सदाचार का पालन होता है, वैसा दूसरे आश्रम में नहीं है। इसलिए विध्यायन पूर्ण करके अंत में घरष्ट आश्रम की शरण लेनी चाहिए। यदि पत्नी अपने अधीन रहने वाली हो तो घरष्ट आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म तथा काम की आपकी कराने वाली होती है यदि स्त्री अपने अनुकूल रहने वाली हो तो स्वर्ग को लेकर भी क्या करना और यदि पत्नी अपने से विपरीत चलने वाली हो तो उसके सामने नरक भी किस गिनती में है कार्य कुशल पुत्रवती पतिव्रता मीठे वचन बोलने वाली और अपने अधीन रहने वाली इन गुणों से Uptupatni, wasztutah istriki ruchu, sakszat, lakshmi, Wydhah, dhyan, samat, honne, Bhram, Brahmachari guru, ki, Agya, se, bhram, upadhan, Karke, sanatak, ho, kar, Apeni, werni, ki, Shubh, lakshanah, istriki, Ke, satsh, muha, istri, aapne, pita, ke, na, ho, Or, madak, ki, विवाद संबंध में ऐसे कुल का परित्याग कर दे जिसमें मर्गी रोग, राजश्यमरोग और कोहर का रोग होता है जिस कुल में किसी प्रकार का कलंक लगा हो उसको भी परित्याग दे जिससे केवल कन्या ही होने की संभावना हो ऐसी स्त्री से विवाह ना करें जिसके कोई रोग ना हो जिसके भाई ना हो जो अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सोम में हो और मीठे वचन बोलने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ दीजो को विवाह करना चाहिए। पर्वत भालू वृक्ष नदी सर्प पक्षी नाग और दास आज का बोध कराने वाली नामों से युक्त स्त्री के साथ विवाह न करें जिसका नाम सौम्या हो उसी से विवाह करें जिसके कोई अंग अधिकिया कम हो जो बहुत बड़ी अथवा अत्यंत दुबली हो बिना रोम की अथवा अधिक रोव वाली हो तथा जिसके केश रूखे मोटे ऐसी स्त्री के साथ भी विवाह ना करें मोहवस नीच कुल की कन्या तो कभी विवाह ना करें क्योंकि हीन कुल की कन्या के साथ विवाह करने से अपनी संतान भी हीनता को प्राप्त होती है पहले कन्या के लक्षणों की परीक्षा करके तदनंतर उसके साथ विवाह करें उत्तम लक्षणों वाली तथा सदाचार का पालन करने वाली पत्नी पति की आयु है अगस्त जी इस प्रकार मैंने आप से ब्रह्मचारियों के सदाचार का वर्णन किया है